नमस्कार आज 10 जून 2021 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग श्रीमद्भागवत गीता अंतर्गत गीतार्थ संग्रह का अध्ययन करने के क्रम में पिछली बार नव अध्याय का अध्ययन आरंभ कर चुके हैं और उसी अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं दुर्भाग्य साथ पावर फेल्यूअर है लाइट गई हुई है तो उम्मीद है आप सब लोग इस थोड़ी सी कठिन कठिनाई में सहयोग करेंगे तो जो श्रीमद् भागवत गीता का नवा अध्याय है इसे राज विद्या योग या राज विद्या योग कहते हैं क्योंकि भगवान कहते हैं कि यह ऐसी विद्या है जिसका संरक्षण आवश्यक होने से इसे राज्य संरक्षण प्राप्त है और इसके अलावा ये अन्य विद्याओं में रत्न की तरह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सबसे कीमती सबसे मूल्यवान ज्ञान है तो सबसे मूल्यवान ज्ञान होने के कारण इसकी उपाधेयता सर्वाधिक है और इसको अगर किसी से रक्षा करने की आवश्यकता है तो वो तक कुतर का से रक्षा करने की आवश्यकता जब कुछ लोग कुतर के होते हैं जो द्वैत्परक होते हैं तो संसार की ओर भागना चाहते हैं सांसारिक उपलब्धियों के लिए परमेश्वर का नाम लेते हैं उनसे इस विद्या की रक्षा करना आवश्यक होता है और इसकी जिम्मेदारी क्षत्रियो को सोपी देती कि जहाँ पर ये आवश्यक हो वहीं पर और तो जहाँ उचित हो जो सदशिष्य हो उसे ही ये दिया जाए इसका उदाहरण सर्वोत्तम उदाहरण है राजा जनक जो राजर्षित है और उन्होंने इस विद्या को न केवल संभाला दिया वरन जिया राजा जनक इस विद्या के परम भक्त थे तो इस राजगुहही योग का हम आरम्भ पिछली बार समझने का कर चुके हैं तो संक्षेप में उन बातों को फिर से समझ लेते हैं वो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम अनुस्त से परे हो यानी अविश्वास से परे हो यानी भगवान कहते हैं अर्जुन को अर्जुन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम विश्वास से भरे हो तुम्हें श्रद्धा है इसलिए तुम्हें मैं वह ज्ञान देता हूं जो राजाओं के पास संरक्षित रहता है जो सर्वोच्च ज्ञान है वो मैं तुम्हें देता हूं और उसके साथ ही उसका विज्ञान भी देता हूं, ये बात वो पहले भी कह चुके हैं जो मैं तुमको ज्ञान लूँगा उसका विज्ञान यानी उसका प्रायोगिक विधि भी तुमको बताऊँगा और दुनिया में जो लोग श्रद्धावान नहीं हैं जो श्रद्धा नहीं रखते उनका पतन निश्चित है पतन से मतलब होता है उनका बार बार पुनर्जन्म संसार में गिरना ही पतन है और संसार के चक्र से उबरना यही उन्नति है यानी परमार्थ वो है जो इस संसार चक्र से हमको बाहर ले जाए और पतन वो है जो हमको इस संसार चक्र में गिराता है बस बाकी कोई तीसरी परिभाषा नहीं है हम कहते हैं कि वो आदमी ने बहुत उन्नति करी तो सामान्यतः तो हमारी बात उसके आर्थिक या सामाजिक या पारिवारिक की उन्नतियों से होती है कि उन्हें बहुत अच्छा मकान बना लिया बहुत अच्छी कमाई कर ली धंधा अच्छा चला लिया उन्नतियों से रहता है लेकिन जो भी अध्यात्म से थोड़ा जुड़ा है हृदय से चिंतन करे तो उन उपलब्धियों की कीमत नगड़ नहीं होती तो उन उपलब्धियों का कोई तात्विक महत्व नहीं होता क्योंकि एक स्तर से ज़्यादा उन उपलब्धियों से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता अभी महामारी आई कई लोग चले गए कई लोग पूर्व तैयारियों के बगैर चले गए उनकी कोई तैयारी नहीं थी ना ऐसी उम्र थी कि वो चले जाए ना उन्हें ऐसी कल्पना थी कि वो चले जाएंगे इसलिए व्यक्ति को हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि कोई भी दिन अंतिम दिन हो सकता है और इसीलिए भगवत स्मरण इस सतत आवश्यक है पिछले अध्याय में भगवान ने कहा था कि अंतिम जो आपकी भावना होगी उसके अनुसार आपको आगे आने वाले जन्म लेंगे तो अंतिम भावना हम अगर सोचते हैं कि वो तो बुढ़ापे में सोचेंगे अंतिम भावना के बारे में तो कैसे हो सकता है क्योंकि जो आपने जीवन भर जो चिंतन किया है उसी से अंतिम भावना तय होगी और अंतिम क्षण कब आ जाएगा इसके बारे में हमको कोई पूर्व सूचना तो होती नहीं और तीसरी बात जब हम अंतिम क्षण का सामना करेंगे तो क्या होश में रहेंगे क्या स्मरण करने लायक रहेंगे उनको नहीं मालूम तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भगवान कहते हैं कि तुम अपना चित्त में लगाओ और फिर संसार का काम करो युद्ध करो वो तो संसार का काम तो युद्ध के लिए बोलते हैं कि तुम मेरा तुम अपना मन मुझमें लगाओ मन मना भव इसमें आखिरी में सबसे अंतिम मैसेज उन्होंने यही दिया मन मना भव यानी मेरे प्रति अपने मन को समर्पित कर दो और मेरे मन वाले हो जाओ यानी तुम्हारे मन में परमेश्वर के सिवा और कुछ न हो बस उसके बाद तुम संसार के काम करो क्योंकि तुम वो संसार के समस्त कर्म मुझे समर्पित करते चले जाओगे और उसके द्वारा तुम किसी भी कर्म बंधन में नहीं बंधोगे क्योंकि तुम्हारा मन परमेश्वर के मन से जब एक हो जाता है तो तुम भी कर्मबंधन से वैसे ही मुक्त रहते हो जैसे परमेश्वर वो कहते हैं कि जो ध्यान हम करते हैं हमारा ध्यान कितना कितने तरह का होता है एक ध्यान हमारा होता है अपनी सुख सुविधाओं पर कामनाओं पर ध्यान होता है एक हमारा। दूसरा ध्यान हमारा होता है संसार में हमारी स्थिति और उन्नति पर इसके बाद हमारा ध्यान अगर होता है तो सीमित देवताओं पर ध्यान होता है तो वो कहते हैं कि तुम अपनी भावनाओं को सीमित करके तुम्हारी प्राप्ति को भी सीमित कर देते जैसे तुम सोचते हो कि, कि चलो हमको हीरे मिल रहे हैं तो लेने जाए और हम एक छोटी सी कटोरी लेके जाएंगे तो उससे ज़्यादा तो मिलेंगे ही नहीं क्योंकि जगीन ही हमारे पास उसको लाने की न परमेश्वर तो अपने आप को देने को राज़ी है वो स्वयं को देने को राजी है मनमाना भाव तुम मेरे में समा जाओ मैं तुम्हें समाज आता हूँ और हम कहते कि नहीं हमारे को तो हमारे बेटे की शादी करा दो आप बस इतना सा काम मेरा था तो जब आप अपनी प्राप्तियों को अपनी इच्छाओं को सीमित कर देते हो तो सीमित फल ही प्राप्त हो जब आप अपनी इच्छाओं को सीमित करोगे और सीमित देवताओं से सीमित मा, मात्रा में पूजा करोगे और किसी सीमित उद्देश्य को लेकर ये आप अनुष्ठान करोगे तो आपकी प्राप्ति भी सीमित होगी वो कहते हैं कि भगवान इस सृष्टि का आधार वो कहते कि मैं इस सृष्टि का आधार हूँ लेकिन तुम्हारी दृष्टि में मैं ओझल हूँ तुम्हारी दृष्टि से मैं ओझल हूँ कैसे उन्होंने उदाहरण बताया कि जैसे आप एक वस्तु रखी है तो आप बोलोगे इस वस्तु का आधार तो यह मेज है इस मेज का आधार ये दरी है और इस दरि का आधार है धरती है और धरती को हमने मान लिया परम आधार कि बस लेकिन इसके बाद इसके बाद हम भूल जाते हैं ये स्वयं आश्रित स्वयं स्रेष्ठ है यानी स्वयं बनी है और बनी है तो इसका एक जीवन है फिर इसकी मृत्यु भी है इसलिए वो कहते हैं कि जब आप किसी आधार की बात करो तो मैं ही उस सब का आधार मूल आधार इस बात को पढ़कर हमको याद आता है हमारे शिव सूत्र का पहला सूत्र चैतन्य महात्मा यानी प्रतिवस्तु की जो प्रकट है उसका अंतिम सत्य मैं ही है यानी अंतिम सत्य चेतना है चैतन्यम आत्मा दो शब्द में पूर्ण अध्यात्म उन्होंने बताया है शिव सूत्र में कि चैतन्यम आत्मा जो चैतन्य है वही अंतिम सत्य है आत्मा मीन्स इनर मोस्ट मोस्टुथ अंतिम सत्य जो अंदर से अंदर के अंदर का सत्य है जो आधार है वो आत्मा है उसी को आत्मा कहते हैं और वो क्या है चैतन्य तो चैतन्य ही सृष्टि का आधार है इस सृष्टि को संभालने वाला है वही बात भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं ही यहाँ पर मूल आधार हूँ और मेरा ही यहाँ ऐश्वर्य है ये समस्त सृष्टि मेरा ऐश्वर्य है और मेरे कार्य एक तो स्वतंत्र है मेरे कार्य में कोई बाधा नहीं डाल सकता मैं जो कुछ भी करूँ वो करने के लिए स्वतंत्र हूँ मेरे कार्य रहस्यमय है क्योंकि आप जो कार्य करने जाते हो उसको हमको ये नहीं समझ में आता कि सूरज कैसे हो गया आता है कैसे चंद्रमा की कलाएं बदल जाती हैं हम उसका भौतिक विश्लेषण कर सकते हैं कि इतनी डिग्री से सूरज उगेगा ऐसा होगा लेकिन ऐसा क्यों इसके मूल में क्या है मेरी क्रियाएं भगवान की क्रिया के सिवाय कुछ है नहीं तो मेरी क्रियाएं रहस्यमय हैं और मेरी क्रियाएं आश्चर्य उत्पन्न करती लेकिन हमको आश्चर्य उत्पन्न क्यों नहीं करती क्योंकि हमारी आँखें उन जादुओं में चिपक जाती जाके वो चीज़ बड़ी आश्चर्य पैदा करती है हमको और जो सुबह सुबह पिछली हमने बार हमने बात करी थी कि सुंदर से फूल खिलते हैं चिड़िया चहचे आती है सूरज उगता है ठंडी हवा बहती है बरसात होती है ठंड आती है गर्मी आती है मौसम आते हैं ऋतु बदलती हैं ये हमको आकर्षित नहीं करते और हमको इसमें आश्चर्य नहीं होता भगवान कहते मेरी समस्त क्रियाएँ आश्चर्य करने वाली हैं लेकिन आश्चर्य उसको होता है जिसकी आँखों से थोड़ा माया का पर्दा झीना हो गया अन्यथा हमको उसका आश्चर्य होता ही नहीं हमको आश्चर्य लगता है कि उसने इतना कैसे कमा लिया अरे उसने इतनी दुकान कैसे बढ़िया जमा ली हमको उन चीज़ों का आश्चर्य होता है जो आश्चर्य करने लायक नहीं है और जो आश्चर्य करने लायक है उन पर हमको कोई आश्चर्य नहीं होता वो कहते हैं कि संसार में मैं पूर्णतः कणकण में व्याप्त हूँ लेकिन इस संसार से असंपृक्त जैसे वायु कणकण में व्याप्त है लेकिन आकाश उससे अछूता है वायु होगी तो भी आकाश है वायु न हो तो भी आकाश है इतने बड़े अंतरिक्ष में वायु हर जगह तो है नहीं फिर भी वो है और वायु है या नहीं है आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे एक बोतल खाली है या उसमें भरी है बोतल को कोई फर्क नहीं पड़ता जिसको बोतल से सरोकार हो उसको फ़र्क पड़ता है लेकिन उस बोतल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता भरी हो ठीक है खाली हो तो ठीक है इस तरह से वो असंपर्क है या वो उदासीन है परमेश्वर कहते हैं मैं चूंकि उदासीन हूँ इसलिए मुझे मेरे किसी भी कर्म का परिणाम मुझे नहीं होता क्योंकि मुझे किसी भी कर्म के प्रति मोह नहीं है न द्वेष है तीसरी बात मैं सब में हूँ सब मैं बराबर सी हूँ ना मुझे जो किसी से मोह है और ना किसी से द्वेष है अब ये बात बहुत गहरी की बात है यहाँ पर कि जब गीता जी पर कई बार प्रश्न उठाए जाते हैं कि हमारे जो चार संप्रदाय हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन लोगों के बारे में गीता जी के अंदर गलत बातें लिखी गलत वो इसलिए तरीके से कहते हैं वो इसलिए कहते हैं वो कहते हैं कि क्षुद्र हो चाहे स्त्री हो या पाप योनि में पैदा हो इसी नवे अध्याय की बात सबको जो अन्य रूप से मुझे भजते हैं सबको मैं सर्वोच्च स्थान प्रदान करता हूँ तो इस बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है वो कहते हैं कि ये लोग अधम योनी की बात करते हैं क्षुद्र की बात करते हैं वैश्य की बात करते हैं स्त्री की बात करते हैं तो क्या ये अलग हैं? भगवान कहते हैं अलग नहीं है यह अपने अपने कर्मों से अलग अलग स्थान पर उत्पन्न हुआ है इसमें भगवान किसी के प्रति ना तो मोहित है ना किसी से द्वेषरत है यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है समझने की क्योंकि भगवान को किसी से द्वेष नहीं है न ही किसी के प्रति विशिष्ट मोह है कि ये चीज़ इसको हम क्षुद्र बना दें इसको क्षत्रिय बना दें इसको ब्राह्मण बना दें हम सब अपने अपने कर्मों के अनुरूप शरीर पाते हैं विद्या पाते हैं धन पाते हैं स्थान पाते हैं सामाजिक हैसियत पाते हैं और उन सब में भगवान का कोई मोह नहीं है न कोई द्वेष है ये हमारे अपने अपने कर्मफल है लेकिन इन सब के बाद भगवान पूरी तरह आश्वस्त करते हैं कि जो तुम किसी भी योनी में हो किसी भी लिंग में हो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे नीच योनि में उत्पन्न हो नीच योनि से मतलब होता है कि जैसे चतुष्पाय हो गाय हो घोड़ा हो गधा हो इस बात को पुराण सिद्ध करते गजेंद्र को मोक्ष हुआ था वो बात जब उनको अंतिम क्षण में भगवान मृत्यु को पहले याद आए कि मेरा इस वक्त मेरा त्राण करो मेरा पैर छुड़वाओ नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी तो उस समय भगवान को जब अंतर्मन से याद किया तो भगवान ने उसको आकर मुक्ति प्रदान करी तो वही नीच योनि से मतलब है वो योनिया जो इंसान से कमतर योनिया है वो समस्त नीच योनि की रहती क्योंकि उससे कमतर हैं जो सर्वोच्च योनि मनुष्य की है तो यहाँ पर मनुष्य की योनियों में फर्क नहीं किया गया वरन मनुष्यों को अन्य योनियों से तुलना की गई है कि अन्य योनिया जो मनुष्य से कमतर योनिया हैं उसमें भी अगर आप जन्म लेते हैं स्त्रियों के बारे में इसलिए कहा गया कि स्त्रियां चूँकि गृह कार्य में व्यस्त होती हैं इसलिए उनको अक्सर अध्यात्म का अवसर नहीं मिलता अब किसी भी जगह पे आप संस्था में देखो कहीं भी देखो तो स्त्रियों को इस बात का कम अवसर ग्रह गृहस्थी में लगे रहती हैं उनको अध्यात्म के लिए कार्य करने का अवसर बहुत कम मिलता है इसीलिए पुराना में कहा गया कि पति जो करे उसका आधा फल पत्नी को मिल जाता बिना कुछ करें पूजा करी तो आधा फल पत्नी को मिल गया क्योंकि वो तो बेचारी उसमें लगी है उसको समय ही नहीं भगवान है भगवान कहते हैं कि उसको भी बराबर से मुक्ति का परमेश्वर प्राप्ति का सर्वोच्च लक्ष्य की ओर अग्र होने का और उसको पाने का अधिकार है इसलिए भगवान कहते हैं कि हाँ ना किसी को से मुझे विशिष्ट मोह है न मुझे किसी से दोष है तुम्हारी बुद्धि जो शुरू से अपने आप को आत्मा से अलग मानती भगवान को आत्मा से अलग समझती है इस संसार को भगवान से अलग समझती है क्योंकि हमारी बुद्धि कई जन्मों से द्वेत का अनुभव करते करते द्वेत की आदि हो जाती है इस बात को हम मानते हैं कि नहीं भगवान तो ऊपर बैठे हैं हम उसको ऊपर वाला बोलते हैं अंदर वाला कभी नहीं बोलते ऊपर वाला ही बोलते हैं जबकि वो अंदर वाला है ऊपर वाला सबके इनर मोस्ट कोर के अंदर यानी कि अपने केंद्र में हर चीज़ के केंद्र में वही है लेकिन हम उसको ऊपर वाला बोलते हैं कहते हैं कि वो ऊपर वाला आए तो हम एक तो उसको अपने से अलग मानते हैं संसार से अलग मानते हैं कि भगवान यहाँ कहाँ आएंगे संसार में कहाँ आएंगे वो तो वहाँ बैठे हैं द्वारकापुरी में बैठें संसार में तो आएंगे नहीं इसलिए हम अपने आप को भी उनसे अलग मानते हैं संसार को उनसे अलग मानते और भगवान को यहाँ से किसी और स्थान पर बैठा हुआ समझते हैं तो ऐसा समझना एक द्वीप बुद्धि का भ्रम है लेकिन यही बुद्धि जब अद्वैत को समझती है भगवान कहते हैं कि परमेश्वर के या मेरे अनुग्रह से भगवान कहते हैं मेरा अनुग्रह से जब तुम मेरी ओर आओगे इस सृष्टि की एकात्मकता को समझोगे तो तब तुम जानोगे कि तुम्हारी आत्मा और ये सृष्टि अलग नहीं है और ये सृष्टि और मैं अलग नहीं हूँ मेरी मूल प्रकृति जो मैंने उत्पन्न की उस मूल प्रकृति से ही ये सृष्टि रची गई इसका मतलब क्या है कि सृष्टि मेरा ही अंश है जब मूल प्रकृति मेरा अंश है और उससे सृष्टि बनी तो सृष्टि क्या है मेरा ही अंश है जैसे धरती से सोना निकला और सोने से गहना बना तो सोना कहाँ से निकला धरती से ही आया धरती का अंश है क्योंकि सोना धरती का अंश है इसलिए गहना भी धरती का अंश है इस तरह से हम उस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर की मूल प्रकृति वो खुद से बनी फिर वो कहते हैं कि जो मूल प्रकृति है मेरी अष्टदा प्रकृति जिसमें पंच पंचमहाभूत और मन बुद्धि अहंकार इन्हीं से सब कुछ बनता है जीव और जड़ दोनों जगत इनके पीछे है मेरी मूल प्रकृति वो मूल प्रकृति में जब कल्प का अंत होता है होता है ना एक सृष्टि जब समाप्त होती जो भी रचा जाता है इस सृष्टि का सिद्धांत है कि वो समाप्त होता है जो भी रचा जाता है वो समाप्त होता आप मकान बनाओ तय है कि सौ दो साल वो नष्ट हो जाएगा आप कुछ भी बनाओ वो नष्ट होना उसका तय है आपको कई नदियों के मालूम होंगे जो लुप्त हो गए आप बोलते हो कि वहाँ पर प्रयागराज में तीन नदियाँ मिलती है कहाँ हैं त्रिवेणी अभी तो द्विवेणी दिखती है हमको त्रीसरी दिखती है सरस्वती दिखती है क्या दिखती नहीं वो लुप्त हो चुकी है क्योंकि वो नष्ट हो गई ठीक ही समय में त्रिवेणी अब तो तीसरी नदी दिखती ही नहीं हमको दो ही दिखती है ऐसे ही जो कुछ बदता है वो नष्ट होता तो ये सृष्टि भी बनी है क्रिएटेड है तो नष्ट होना इसका तय है तो जब नष्ट होती है तो उस समय क्या होगा उस समय समस्त जीव और जड़ दोनों अव्यक्त प्रकृति में समा जाएंगे मेरी प्रकृति के दो रूप हैं भगवान कहते हैं मेरी प्रकृति के दो रूप हैं व्यक्त प्रकृति और अव्यक्त प्रकृति यानी मैनिफेस्ट वर्ल्ड और अनमेनिफेस्ट दोनों स्थितियाँ मेरी अनमैनिफेस्ट है न अप्रकट जो सूक्ष्म रूप में है लेकिन दिखाई नहीं देती लेकिन है जरूर और प्रकट के अंदर ये हमको सब दिखाई देता है कितने इतने उल्काएँ हैं इतने पिंड हैं इतने आकाश हैं इतने ब्रह्मांड हैं सबको दिखाई देता है सब चारों तरफ और हमको लगता है कि हम तो इसमें बहुत आदमी से कुछ भी नहीं तो यह अव्यक्त प्रकृति में सब कुछ समा जाता है और जितने जीव हैं वो उसमें अवस्था में समा जाती अपने अपने कर्मों को लेकर उसमें समा जाता भगवान है। कहते हैं कि वहाँ पर आप सूक्ष्म रूप में फिर विद्यमान रहोग वहाँ पे हमारा सूक्ष्म शरीर विद्यमान होता है और जब कल्प का पुनः आरंभ होता है वही जीव पुनः सृष्टि में आ और उसके बाद में अपने अपने उन कर्मों के अनुकूल फिर से शरीर पाते हैं फिर से भोग पाते हैं फिर से इस सृष्टि का उदय हो जाता है लेकिन कल्प अंत में कभी भी कर्मों का नाश नहीं होता या न कर्म कितने अमर हैं भगवान बुद्ध कहते थे कि सृष्टि में जो क्रिएटेड यूनिवर्स है जिसको बोलते हैं रचित संसार में अगर कोई सबसे ज़्यादा अमर है तो वह है कर्म जो कर्म से तब तक उस कर्म की मृत्यु नहीं है जब तक उसका भोग नहीं यानी आप कर्म का फल भोगने के बाद ही वो कर्म नष्ट होता है। भगवान भी ये बात बोलते हैं कि अव्यक्त प्रकृति से पुनः वो व्यक्त प्रकृति में जीव आता है और फिर अपने उस समय के जो अंतिम समय में आपके जो कर्म थे उसके अनुसार फिर सिर्फ पाता। यानी उसकी मुक्ति ज्ञान के बिगैर नकार दी भगवान ने कि जब तक आपको परमेश्वर का ज्ञान नहीं और परमेश्वर का ज्ञान के लिए वो परमेश्वर की भक्ति को कहते हैं कि सतत नाम स्मरण या सतत भगवत चिंतन अब हम चिंतन के स्वरूपों के बारे में बात करें हमारे चिंतन तो सामान्यतः तो कामनापरक होते हैं हमारी हमेशा चिंतन होती है कि आज ये कर लें आज वो कर लें इसको पा लें इसको एडजस्ट कर लें इसको ये नहीं हमारी सांसारिक इच्छाओं के प्रति ही हमारी कामनाएँ सतत प्रयत्नशील रहती हैं हम सोते भी हैं तो संसार का चिंतन करते करते सोते हैं उठते से हमारी संसार की चिंता पुनः शुरू हो जाती है और यही कारण है कि मरने के बाद तो कभी भी आ जाए किसी क्षण भी मृत्यु तो मरने के बाद भी इसी चिंतन में हमारा जन्म होता है परमेश्वर केंद्र में है और ये किरणों की तरह संसार है अगर हम परमेश्वर की दिशा में मुँह करके मरेंगे तो उसी दिशा में हमारी आगे की यात्रा जारी रहेगी और फिर अंततः हम केंद्र में आ ही जाएंगे। जब तक हम केंद्रोन्मुख नहीं होते तब तक मनुष्य जन्म की सार्थकता नहीं है मनुष्य जन्म की के सार्थकता केंद्रोन्मुख होने में है भगवान पालेना जरूरी नहीं भगवान को पाना संभव नहीं है क्योंकि जब तक हमारे कई कर्म हैं बाकी हो सकता है हमको कुछ और जन्म लेना पड़े हो सकता है ज्ञान अधूरा है इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए और जन्म लेना पड़े और वो हम तब तक लेते चले जाएंगे जब तक कि हमारी पूर्ण मुक्ति नहीं होती लेकिन ये तब संभव है जब वर्तमान समय में हम केंद्रोन्मुख हो जाएं परमेश्वर की और उन्मुख हो जाएं केंद्र में परमेश्वर है परिधि पर संसार है परिधि के बाद और परिधि और परिधि और परिधि कोई अंत नहीं बड़ी परिधि के बाद और बड़ी परिधि बिंदु स्वरूप केंद्र के आसपास परिधियों की संख्या असीमित होती है और किसी भी परिधि पर जाते क्षितिज पर और परिधि दिखाई देती सामान्य व्यक्ति सोचता है कि मेरे को रोटी खाने को मिल जाए तो ये बहुत है रोटी मिल जाए तो बोले कपड़ा मिल जाए फिर कपड़ा मिल जाए तो मकान मिल जाए मकान मिले बोले अब मेरी शादी हो जाए वो हो जाए बोले बच्चे हो जाए मेरे बच्चे बड़े हो जाए अच्छी स्कूल में पढ़ लें इनका काम धंधान से लग जाए तो फिर मैं मुक्त हो जाऊं तो आज भी रास्ता देखता है कि मेरे को ईश्वर को तो याद करना है जानता भी है पर वो रास्ता देखता रहता है ये हो जाए अब मेरा इसका ऑपरेशन हो जाए अब मेरे इसके ब्याह हो जाए मेरा फलाना हो जाए नहीं उसकी संसार की कभी भी उन परिधियों का अंत नहीं होता इन्हीं का नाम परिधि और उन परिधियों पर वो निगाह बना के रखता है फिर मर जाता है और फिर पर्दियों की तरफ ही उन्मुख होके उसका पुनर्जन्म होता है तो यही कारण है कि इस जन्म मृत्यु से उसका कभी भी छुटकारा नहीं मिल पाता तो उस छुटकारा के लिए भगवान कहते हैं कि मन मना महुआ मेरी ओर उन्मुख हो जाए और मेरा ही चिंतन कर चिंतन का मतलब होता है प्राथमिकता प्राथमिकता से इसमें हम चिंतन तो सब करते हैं भगवान ने जैसे पिछले अध्याय में कहा था कि आर्त भी मेरा चिंतन करता है जिज्ञासु भी करता है लालची भी करता है और ज्ञानी भी करता है लेकिन ज्ञानी मेरी आत्मा है जो ज्ञानी का चिंतन मुझे प्रिय है क्योंकि मैं ज्ञानी को अपने में समा लेता हूँ क्योंकि आर्त भी करता है दुख में तो सबको याद आ जाता भगवान और सुख में फिर भाग जाता आदमी वैसे ही एक जिज्ञासु भी होता है जो चाहे जब उसकी जिज्ञासा पूरी हो जाती है भाग जाता है जिज्ञासा पूरी होती ही नहीं लेकिन उसको लगता होगी बहुत हो गया कई बार सोचा कि आश्रम आता है चलो अब सब आगे समझ में चलो अब क्या करना है ना अभी तो हमेशा चला करेगा जैसे अपने ग्यारहवीं बारहवीं पढ़ना थी पढ़ लिया स्कूल में अब कॉलेज इस तरह से हम कई बार है ना उन जिज्ञासाओं वश कुछ काम कर लेते हैं और उसका भाग जाते हैं सोचते सब हो गया काम हमारा ऐसे कैसे लालची आदमी सोचता है भगवान का नाम लूँ रोज़ सुबह सुबह चार पाँच घंटे उनकी सेवा पूजा करूँ है ना उनका अनुष्ठान दूँगा अच्छे भोग भोग लगाऊँ तो भगवान भी मेरे घर में धन धान्य भरे रखेंगे वो ये नहीं समझ में आता कि इस धन धान्य को साथ में ले जाना संभव ही नहीं होगा कितना भी अपन धन धान्य भर लेंगे लेकिन उसके बाद में इसकी अग्रगति तो है ही नहीं धन की तो इस तरह से वो लेकिन ज्ञानी भगवान कहते कि वो मेरी आत्मा है क्योंकि वो ज्ञान उसको मेरे तक ले आएगा और वो ज्ञान की भावना उसके साथ आएगी वो उसको सबको जो पीछे छोड़ के आएगी वो वासना को भी पीछे छोड़ आएगा ज्ञानी वासना को पीछे छोड़ जाता है बाकी सब लोग अपनी वासना को साथ लेके आते लालची भी वासना को साथ लेता है जिज्ञासु भी साथ लेके आता है आर्थ भी वासना को साथ लेके आता वासना को जो साथ ले आता है वो वापस जाता है संसार में लेकिन एक ज्ञानी है जो वासना को साथ लेके नहीं आता वो उसकी एक ही एक ही शुद्धतम वासना होती है कि परमेश्वर तू मिल जाए बस उसकी शुद्धता वासना एक ही होती इसलिए भगवान कहते हैं जो चाहोगे वो मिलेगा अब यहाँ पर कई बार हमको प्रश्न उठता है कि यज्ञ जो करते रहते हैं क्या मूर्ख हैं यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने से वो कहते हैं कि हमको बड़ा आनंद आता है आपको बहुत लोग दिखेंगे जो बहुत यज्ञ करते हैं अब यहाँ पर एक चीज़ बारीक समझने की पहली बात तो यज्ञ यानी अग्नि में अहूति ही मात्र यज्ञ नहीं सर्व कार्य जो प्रोजेक्टेड है किसी में एक टारगेट है जैसे कि मेरे को ये मकान बनाना ये भी एक यज्ञ है जिसमें एक कार्य सीमित कार्य को मैंने लक्ष्य बना लिया उसका नाम यज्ञ है एक किसी लक्ष्य को निर्धारित करके उसके प्रति कार्य करने का नाम यज्ञ है तो क्या यज्ञ संसार में गिराता है क्या यज्ञ मोक्ष करवाता है इस बारे में ज्ञानी लोग भी भ्रमित होते हैं विद्वान जन भी भ्रमित होते हैं कि ज्ञानी और विद्वान सबसे पूछो तो सबको भ्रम है कि यज्ञ से मोक्ष होता है वो तो कहते हैं नहीं नहीं यज्ञ से कैसे, कैसे मोक्ष होगा क्योंकि यज्ञ से संसार बंधन मिलता है तो कहते ऐसा होता तो इतने बड़े बड़े संत लोग क्यों करते यज्ञ हमारे बहुत ज़्यादा इस बारे में भ्रम है कि सचपूच में संसार में यज्ञ का क्या आत्यंतिक स्थान है अल्टीमेट उसकी वैल्यू क्या है तो भगवान इस बारे में बड़ा स्पष्ट करते हैं कि पहली बात तो जब यज्ञ की बात करो यज्ञ में हूँ अग्नि में हूँ यज्ञ कुंड में हूँ भविष्य भी मैं हूँ याजक भी मैं हूँ यजमान भी मैं ही हूँ यानी पहली बात तो ये कह देते हैं कि जब तुम यज्ञ को करो और उस समय तुम्हें ये ज्ञान हो कि ये, ये अग्नि सर्वोच्च परमेश्वर है और ये हविष्य भी सर्वोच्च परमेश्वर है अब यहाँ पर फिर अपन न समझ लें अच्छी तरह से अगर ये मकान बन रहा है तो ज़मीन भी सर्वोच्च परमेश्वर है क्योंकि अग्नि कुंड ये ज़मीन है और जो मकान बनाया जा रहा है जिसमें सीमेंट हीट डाले यही हविष्य है उसका अब जब भोजन करने बैठते हो ये भी यज्ञ है ये पेट में जठराग्नि जो है वो अग्नि है और तो शरीर हवन कुंड है और जो भोजन खाया जा रहा है हविष्य इस तरह से हर कार्य एक प्रोजेक्ट के आज में खाना खा के आया तो खाना खाने जा रहा हो मीन्स आप एक यज्ञ कर रहे हो उस यज्ञों को करके आप आया आप स्नान करते हो वो एक यज्ञ है मकान बनाते हो वो भी यज्ञ है और वो भगीरथ वहाँ से गंगा जी को नीचे उतारा है वो भी उनका एक यज्ञ था तो यज्ञ का मतलब होता है एक प्रोजेक्ट तो जो प्रोजेक्ट हम किसी सांसारिक प्राप्ति के लिए करते हैं अधिकतर संसार में हम लोग यज्ञ जब करते हैं तो उस यज्ञ के पीछे हमारी एक सीमित कामना होती है कि हम इस भावना से यज्ञ करेंगे तो उस सीमित कामना के कारण उस यज्ञ से होने वाले फल या प्राप्ति भी सीमित हो जाती है। जब हम यज्ञ को परमेश्वर को अर्पित करते ईश्वर की भावना से करते और यज्ञ को जानते हैं कि अग्नि भी तू ही है कुंड भी तू ही भविष्य भी तू ही और तू यज्ञ कर रहा है और तू भी यज्ञ का भोक्ता है यज्ञ का कर्ता भी तू ही है भोक्ता भी तू ही है और यज्ञ की क्रिया भी तू ही है यज्ञ का सामान भी तू ही है तो उस समय ये यज्ञ आपके लिए मुक्तिकारक वो मुक्ति का कारण हो सकता जब हमको डिजायर कुछ नहीं है यहाँ पर डिजायर क्या है कामना क्या है परमेश्वर से प्रेम ईश्वर से प्रेम दूसरा लोक संग्रह यानी अगर आप यज्ञ एक विद्वान हैं जो पूरी तरह से योगस्थ है जिसको संसार में लोग मानते हैं श्रीमान मानते हैं और जिसका लोग अनुसरण करते हैं अगर वो यज्ञ नहीं करे तो लोग अव्यवस्थित हो जाएंगे सारे, सारे जब वो नहीं करता, हम क्यों करें हम तो उनका अनुसरण करते हैं अब उनको ये थोड़ी मालूम क्यों बहुत ये यज्ञ कर चुका है लेकिन आज अगर वो यज्ञ को छोड़ देगा तो लोग उसका अनुसरण करते हैं अगर आप समझ गए मंदिर की भावना मंदिर मत जाना बंद कर देते तो, तो लोग सोचेंगे देखो तो इतना विद्वान आदमी मंदिर जाए हम क्यों जाएँ लेकिन मंदिर पहली पायदान है परमेश्वर की और अग्रसर होने की क्योंकि वहीं से परमेश्वर के प्रति हमारे हृदय में एक प्रेम जागृत होता है उसकी उपस्थिति का एहसास होता है मंदिर से ही हमको मालूम पड़ता है कि एक सर्वोच्च सत्ता है जो संसार में संसार को चलाती है और संसार में उसकी सबसे ज़्यादा कीमत है लेकिन तब जब मंदिर जाएंगे तब लेकिन हम कहेंगे नहीं कोई नहीं जाता हम भी क्यों जाएं? वो विद्वान जाते हैं नहीं हम क्यों जाएं? तो ऐसी स्थिति में समाज में अराजकता फैलती है इसलिए इसको लोक संग्रह बोलते हैं इसलिए ज्ञानी जन भी लोक संग्रह है तो यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का तात्विक महत्व यह है कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म मुक्तिदायक है यानी ज्ञान के साथ किया गया हर कर्म हर यज्ञ चाहे मकान बनाने का यज्ञ हो आप मकान बनाने जा रहे हो लेकिन मकान की नींव में पहली कुदाली खोदते समझ में आ जाना चाहिए कि मकान गिरने वाला है अगर आपके भावना सिर्फ ये है कि नहीं, नहीं मकान बनेगा मैं तो रोंगा उसमें ऐसी लगाऊँगा बहुत मजा आएगा तो समझ लेना कि आप संसार की ओर दौड़ रहे हो लेकिन संसार में पहली ही कुदाली जब आपने लगाई उस जमीन में उसी वक्त आप हृदय में जानना चाहिए कि इस यज्ञ को परमेश्वर को समर्पित करता मुझे मालूम है कि ये वही एक रचना को जन्म देगा और वही इस रचना को अपने में वापस समेट लेगा ये धूल से मकान बन रहा मकान से फिर धूल बन जाएगी इस भावना के साथ में वो हमारे गुरुदेव कहते थे बच्चा पैदा होता है पैदा होते ही से जानना चाहिए कि मरेगा अगर हमको लगता है खूब मोह हो जाएगा नहीं ये तो ऐसा करेगा इसे हम ऐसा करवाएँगे इसको हम ऐसा बनाएंगे फिर संसार में ये वो संसारी यज्ञ हो गया इसका लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि इस यज्ञ को हम ईश्वरीय यज्ञ बना दें तो उस बच्चे में के हृदय में परमेश्वर के प्रति भावना बचपन से डालो क्यों कि हो सकता है वो बचपन में मर जाए हो सकता है वो जीवन का उसी से कल्याण हो जाए उसको आप बचपन में जो ज्ञान दो उसी से हो जाए उसका कल्याण इसलिए बच्चे के पैदा होते से उसके मरने के बारे में सोचो मकान बना बनाने के पहले उसके गिरने के बारे में सोचो सुख उठाने के पहले उस सुख के समाप्त होने के बारे में सोचो छुट्टियों पर जा रहे हैं बड़ा मजा आएगा तो ये भी सोच लो कि वापस आके फिर काम करना है उसके बारे में सोचो इसलिए जब कोई इस भावना से यज्ञ करता है तो वो अद्वैत की भावना से यज्ञ करता है क्योंकि वो समग्रता से उसके स्वरूप को स्वीकार करता है कि इस यज्ञ अंतिम नहीं है ये यज्ञ जो कुछ है परमेश्वर का एक विकास है और उसमें समट जाएगा इस दृष्टि से हम अगर यज्ञ को करते हैं तो यज्ञ मुक्तिदायक हैं अन्यथा यज्ञ बंधनकारक है अब उसके बाद में वो कहते हैं कि संसार में माता पिता भाई बंधु मित्र सहजाति विजाति सब कुछ में हूँ उसके बाद वो कहते हैं भर्ता लक्ष्य प्रभु साक्षी आश्रय शरण प्रभाव और प्रलय में प्रभाव प्रभव है ना जहाँ से सृष्टि का स्रोत है उसको प्रभाव बोलते जैसे हमने पढ़ा था उसमें यस स्पन्दकार यश उन्मेश हम जगत प्रलयोदयो तम शक्ति चक्र विभव प्रभव शक्ति इस्तुमा या ना उस शक्ति चक्र के आरंभ के स्रोत को मैं प्रणाम करता हूँ यानी शक्ति चक्र ये संसार है इसका जो स्रोत है वो शंकर है शंकर से मतलब परमेश्वर उसको मैं प्रणाम करता हूँ तो हम तम शक्ति चक्र विभो प्रभव शंकरम इस्तुमा यानी उस शंकर की स्तुति करता हूँ इस तरह से मैं अपने लक्ष्य को निर्धारित करता हूँ कि मैं शंकर की ओर या अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहता हूँ इस प्रकार से जब हम इस भावना के साथ में कोई प्रोजेक्ट को हाथ में लेते हैं क्योंकि उस प्रोजेक्ट उसकी सफलता उसकी असफलता और उसके बाद में उसका नष्ट होना ये सब कुछ परमेश्वर को अर्पित करते चले जाएँ हम शाब्दिक रूप से करते हैं शिवार्पणम स्तु बाकी करते नहीं क्योंकि हम बोलते ज़रूर हैं पर हम सोचते हैं कि भगवान फिर प्रार्थना करते हैं कि मेरा यज्ञ को सफल करना मेरा घर नौकरी नहीं लगी लड़की की तो वो लग जाना चाहिए इस तरीके से जब हमारी भावनाएं सीमित मात्रा में कुछ मांगती हैं उसके बाद में भगवान कहते हैं कि यज्ञों से लोग इंद्र को प्रसन्न करना चाहते हैं और स्वर्ग का आनंद लेना चाहते हैं तो स्वर्ग का आनंद उन्हें प्राप्त होता है वो स्वर्ग जाएंगे अपनी जो कामना है वो मिलेगा लेकिन स्वर्ग के आनंद में तुम्हारे जितने कर्म हैं शुभ कर्म हैं उनके समाप्त तो होते ही आपको पुनः मृत्यु लोक में गिरा दिया जाता है जैसे एयर कंडीशन से निकल के फिर आपको धूप में खड़ा कर दिया बस उसके बाद में आपको फिर वही कष्ट वही दुख वही झेलना है तो वो जो आपने सुख उठाया था वो दुख का कारण बन जाता है क्योंकि आप दुख सहन नहीं हो रहे हैं जो सुख उठाया था वो दुख का कारण बन जाता है इसलिए द्वैत सृष्टि संतुलित जितना सुख उठाओगे उतना दुख के लिए तैयारी रखो और जितना दुख उठाओगे उतने सुख के आगमन के लिए तैयार रहो दुख से सुख पैदा होता है सुख से दुख पैदा होता है ये द्वैत सृष्टि का सिद्धांत है लेकिन दोनों से परे जाने का आनंद का मार्ग परमेश्वर की स्मृति है परमेश्वर का स्मरण है और अद्वैत भावना से परमेश्वर को जपना है यानी हे ईश्वर तू ही सब कुछ है माता तू पिता तू भ्राता तू प्रभव तू प्रलय तू तू ही अक्षय बीज है जिसे तू हमेशा बीज कैसे होते हैं दो तरह के होते हैं क्षय बीज और अक्षय बीज एक बीज आपने बोया वट का वृक्ष निकला वो बीज का क्षय हो गया अब अगले बीज निकलेंगे जब निकलेंगे लेकिन वो बीज तो क्षय हो गया लेकिन परमेश्वर एकमात्र अक्षय बीज है जिसका कभी क्षय नहीं होता उससे सृष्टि निकलती है और निकलती है फिर निकलती है लेकिन वो बीज अक्षय है इसलिए उसको अक्षर बोलते हैं इसलिए भगवान को हम कहते हैं कि वो अक्षर है और वो जहाँ रहता है वो अक्षरधाम है वो अव्यक्त प्रकृति का भी स्रोत है अक्षरधाम अव्यक्त प्रकृति का भी स्रोत है यानी प्र प्रकृति से संसार बना अष्टदाह प्रकृति में संसार समाया उसको हम बोलते हैं अव्यक्त प्रकृति लेकिन अव्यक्त प्रकृति स्वयं परमेश्वर के अक्षर धाम से अपना अस्तित्व प्राप्त करती है अब लोग छोटे छोटे देवताओं के प्रति आकर्षित होते हैं क्योंकि उनकी सीमित कामनाएं होती हैं अब यहाँ पर अपन दो बात, तीन बातें समझते हैं एक श्लोक जो तो लिखा अनन्यासचितों माम ये जन परुपासते तेषा नित्य अभियुक्ता योगक्षेम वह मैं पहले इसको समझ लेते हैं क्या लिखा है तेईसवां श्लोक भगवान ने जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करें अनन्यास चिंतों माम जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं और पूर्ण ध्यान उपासना सिर्फ मुझ पर आश्रित करते हैं उनकी उपासना सिर्फ मुझ पर आश्रित है उनका ध्यान मात्र मुझ पर आश्रित है और जो नित्य ही योग में स्थित है योग का क्या मतलब परमेश्वर की ओर अग्रसर होती है यान के हृदय से योग का एकमात्र मतलब वो है इस छोटी जीवात्मा का परमेश्वर की परमात्मा से मिलन उसी का नाम योग है बाकी योग के बहुत सारे महीने में योगा योगा करके हम लोग बहुत सारे नाम बना दिए लेकिन योग का एकमात्र जो आध्यात्मिक मतलब है वो है इस जीवात्मा का परमात्मा से मिलन उस बूंद का समुद्र से मिलन उसी का नाम योग है तो यहाँ पर योग क्षेम वाहम्य हम भगवान कहते हैं कि जो योगस्थ है जो परमेश्वर की ओर अग्रसर है जिसके हृदय में परमेश्वर से मिलने की चाह है और वो चाह सतत है तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम यानी वो चाह कभी बीच में ब्रेक नहीं होती कि चलो ये काम कर लो फिर भगवान को याद कर लूँगा वो सब काम करते करते भी नित्य योग में अभियुक्त है तो ते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमवाहन में उन लोगों के परमेश्वर की प्राप्ति में सुनिश्चित करता हूँ और उस सुनिश्चितता की ये गारंटी लेता हूँ यानी ताकीद करता हूँ कि इसके बाद वो वापस नहीं करेंगे। योग क्षेम वह हम मैं यानी उस योग के बारे में भी मैं तुमको आश्वस्त करता हूँ और क्षेम क्षेम का मतलब होता है जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना उसको क्षेम करता यानी योग वो है जो भगवान को पाना योग है यानी उस बूंद का समुद्र में मिल जाना योग है और क्षेम का मतलब होता है वो फिर अलग न हो इस बात की व्यवस्था क्षेम है इसलिए योग क्षेम वहां में हम यानी इस बात का मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब तुम नित्य योग में अभियुक्त होंगे मेरे सिवा और कुछ चिंतन न करोगे मेरा चिंतन तुम्हारे लिए सर्वोपरि होगा तो फिर मैं ही तुम्हें इस बात की विश्वास दिलाता हूं कि तुम मुझे प्राप्त करोगे और फिर मुझसे कभी अलग नहीं होगे। बड़ा प्रसिद्ध है भारतीय जीवन बीमा निगम ने इसमें से ही निकाला हुआ योग क्षेम वाह में हम इसके बाद वाला वो भी बड़ा प्रसिद्ध है और उसको हम समझना भी है कि यह आप्य न देवता भक्ता यजनते श्रद्धयान्विता ते अपनी मामेव कौनते यजन तय अवधिपूर्वकम यजंत्य ये ये में हलंत है और अलग हो जाता है तो फिर बोलता है ये पूर्वकम यजंत्य अविधि ठीक है तो इसका मतलब होता है कि अन्य देवताओं के भक्त अब यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं बहुत सुनने लायक बात और समझने बहुत समझने लायक बहुत गूढ़ बात है कि संसार में लोग कई देवताओं की पूजा अब वो किसी विशेष धर्म की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर वो एक समग्र सृष्टि की बात कर रहे हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग रूप के देवताओं की पूजा करते हैं लेकिन जो श्रद्धा पूर्वक अपने इष्ट देव की पूजा करता है अब आपका इष्ट देव क्या है जो भी हो उससे कुछ मतलब नहीं है श्रद्धा से पूजा करते हो तो वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं ते अपनी मा मेव को वे मेरी ही पूजा कर रहे हैं ये जनते हैं अविधि पूर्वकम हालांकि वे अन्य या अविधि से मेरी पूजा कर रहे हैं अन्य विधि से मेरी पूजा कर रहे हैं वो मेर, मेरा मेरा ध्यान नहीं है उनको लेकिन फिर भी अविधि पूर्वकम अब इनका क्या परिणाम होगा अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जो अविधि पूर्वक भगवान की पूजा कर रहे हैं अब इसका अविधि पूर्वक का अलग अलग व्याख्याकारों ने बहुत ज़्यादा अलग अलग व्याख्याएँ करी कुछ कहते हैं गलत विधि से यहाँ पर उन्होंने लिखा अलग विधि से और कुछ लोग कहते हैं बिना किसी विधि के सभी बातें कहीं ना कहीं किसी न किसी को ठीक से समझ में आती हैं और अपनी अपनी जगह सब व्याख्याकार ठीक हैं अविधि का मतलब होता है जो विधि निषेध से अलग है जहाँ पर हम छोटे छोटे देवताओं की पूजा करते हैं तो वहाँ पर कुछ न कुछ हर देवता की पूजा की एक विधि होती है जिसको इंजेंशन बोलते हैं या विधि निषेध बोलते हैं यानी उस विधि से भगवान की पूजा हो सकती है जैसे आपको गणेश जी की पूजा करना है तो उसकी विधि अलग है माँ दुर्गा की करना है काली की करना है अलग विधियाँ हैं शिव जी की करना विधि अलग है और आपको जो भी देवता की पूजा करना है उसकी अलग विधि है उसका वार तय है, है। समय तय है उसके श्लोक तय है उसका प्रसाद अलग है उसका अर्पण अलग है एक विधियाँ सबकी तो उन सब विधियों में भगवान कहते हैं कि कुल मिलाकर वो सब रूप मेरे ही रूप हैं जिन जिन रूपों में तुम पूजा करते हो वो मेरे ही रूप अब यहाँ ध्यान से समझें इस बात को फिर कि कभी कभी हिंदू लोगों को ये पढ़ते हुए थोड़ा सा गुमान हो जाता है कि हमारे भगवान है ना वो सब भगवानों के भगवान हैं ये हमारी फिर सोचने की मूर्खता पूर्ण शैली है सभी भगवानों को भगवान बोलने वाले भगवान श्री कृष्ण वो नहीं है ये विश्व चैतन्य बोल रहे हैं जो विश्व चैतन्य है जो सृष्टि का स्वामी है उसको आज हमने गीता के संदर्भ में कृष्ण बोल रहे हैं हम शिवसूत्र के संदर्भ में उसको शिव बोलेंगे क्रिश्चन लोग उसको कृष्ण चेतन तो चे कॉन्शियसनेस uh, बोलेंगे लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जो तो सुप्रीम पावर वो एक ही है उसका नाम ही नहीं वो अनाम रूप से परे है उस अरूप को हम कोई नाम नहीं दे सकते तो हम उस कृष्ण की बात कर रहे हैं जो चैतन्य स्वरूप अब यहाँ पर हम वो कोई नंदलाल कृष्ण की बात नहीं कर रहे हैं वरण उस कृष्ण की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि संसार में जितने भिन्न भिन्न धर्म हैं उनके भिन्न भिन्न देवता उनके भिन्न भिन्न भिन उपास्य हैं उन सब रूपों में मैं ही हूँ और जो श्रद्धापूर्वक अपने अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं वो पूजा मुझ तक ही आती है लेकिन अगर उनकी कामनाएँ अब बहुत ध्यान देने की बातें हैं अगर उनकी कामनाएँ है, सीमित हैं संसार परखें है। या वो एक सीमित उपलब्धि चाहते हैं तो मैं भी उस छोटे से देवता के रूप में उनकी वो छोटी सी उपलब्धि पूरी कर देता हूँ भगवान का काम तो आसान हो गया इत, इत, हम तो इतना देने को आए तो भी इतना सा मांगा तो इतना से लेना ले। इसलिए जब तुम उस देवता से सीमित देवता से छोटी सी चीज़ मांगते हो तो मैं भी छोटी सी चीज़ दे देता हूँ हूँ तो मैं ही देने वाला उस रूप में भी मैं ही देता हूँ चाहे तुम यहाँ पर विवाद खड़े हो जाते हैं दूसरे धर्मों की बात करें तो लेकिन यहाँ पर हम सुप्रीम पावर की बात कर रहे हैं इसलिए हम किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन किसी भी धर्म में जब परमेश्वर की बात होती है तो सुप्रीम पावर ही उसका नियंता होता वही उसको फल देता है चाहे हम किसी भी देवता की आराधना करें फल वही देता है और अगर उसकी बिना किसी इच्छा के बिना किसी विशिष्ट आग्रह के वो परमेश्वर का स्मरण करता है चाहे वो फिर छोटे से देवता का स्मरण करे फिर ये वो तो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो किसी भी धर्म का किसी भी पंथ का किसी भी दर्शन का छोटे से देवता का यजन करे। लेकिन उस यजन में मात्र प्रेम हो कोई आग्रह नहीं हो कोई कामना नहीं हो मात्र पूर्ण समर्पण हो तो फिर वो उसकी पूजा सीधे मुझ तक आ जाती है फिर मैं उस छोटे से देवता के रूप में मैं ही होता हूँ अब यहाँ दोनों बात है उस छोटे सी चीज़ देने के लिए भी मैं ही हूँ वहाँ पे। उसको अब एक आदमी ने जीवन में सिर्फ गणेश जी का नाम सुना दूसरा सुना ही नहीं अब तो ब्रह्म का नाम ही नहीं सुना तो वो क्या करें उसके लिए तो गणेश जी ब्रह्म है लेकिन वहाँ पर वो गणेश जी का तो कहीं नहीं चाहिए मकत बस आप तो समाल ले जो मकत मख कहीं नहीं चाहिए मकत आपज ले जो। तो फिर उस परिस्थिति में उसके लिए वो परब्रह्म बन जाते हैं वो गणेश जी का स्वरूप उसके लिए परब्रह्म बन गया फिर वो गणेश जी हों चाहे क्राइस्ट हो, चाहे अल्लाह हो, हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना जिसको भी मानो तुम उसको अगर तुम पूर्ण समर्पण से सर्वोच्च सत्ता मानते उससे उसके सिवा और कुछ नहीं मानते कि तू ही मुझे चाहिए और मुझे तो अपना लें मुझे संभाल ले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तो उस भावना के साथ जब हम परमेश्वर से इंटरेक्शन करते हैं परमेश्वर से पूजा करते हैं तो उस समय भगवान कहते हैं कि मैं ही तुम्हें वो पूजा सीधे सीधे मेरे ओर आ जाती है उस समय आप पत्र पुष्प नारियल फूल दूध घी जो भी चढ़ाना चाहो उनको मैं स्वीकार कर लेता हूँ तुम्हारी तुम्हारी जो श्रद्धा से दी हुई छोटी सी चीज़ भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ और इस तरह से वो अंततः मुझे प्राप्त हो जाता है यानी आप द्वैत परक यज्ञ हो जैसे यज्ञ हमको दिखता है द्वैत परक या छोटे छोटे देवताओं की पूजा हो वहाँ से भी पर तक जाया जा सकता है या तुम भले ब्रह्मा ब्रह्मा जी को भी एक छोटा सा भगवान मान लो तो द्वैत परख हो सकता है तो अपनी आज की बात अपन यहाँ समाप्त करते हैं प्रसंग को आगे अगले हफ्ते बढ़ाएंगे नारायन, नारायन, नारायन, गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण गुर नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण सदगुरुदेव की जय सखी सरकार की जय करुणवतार की जय पश्ये ओं भद्र कर्णभृण देवा भद्रम पशेम्षीर मही देव विषे महिदेक ओम सहना सहनाभव सहनो मुन सह वीर गर्वावे तेजस्वी वतितहे ओ स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध्रवा स्वस्ति नूषा विश्वदा स्वस्ति नाक्षुह अस्तिनो बृहस्पतिर्द पूर्णमद पूर्णमेद पूर्णा पुणमुदचते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्य ओम शांति शांति शांति